शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा छो का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम पर गए वहां उन जगदगुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्मषि दधीच को प्रणाम करके छो के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही श्री विष्णु बोले भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर सी मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ उसे तुम मुझे दे दो छू के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीच ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा दधीच बोले ब्रह्मण आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया आप छू का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है सुव्रत मैं आपको जानता हूँ आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए दुष्ट बुद्धि वाले राजा छू आपकी आराधना की है इसलिए आप पधारें भगवान हरे आपकी भक्त व को भी मैं जानता हूँ यह छल छोड़िए अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता श्री विष्णु बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीजी तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो इसीलिए सर्वज्ञ हो परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिवेदन भी राजा छू से जाकर कह दो कि राजेंद्र मैं तुमसे डरता हूँ भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दधी निर्भय ही रहे और हंसकर बोले दधी ने कहा मैं देवाझी देव पिनाक पाड़ी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता सदा ही निर्भय रहता हूँ ईश्वर भगवान श्रीहरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की देवताओं ने भी उनका साथ दिया किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए तदनंतर भगवान श्री विष्णु ने अगुणित गणों की सृष्टि की परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की यह सब देख कर च्यवन कुमार ने वहाँ जोगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा दधी बोले महाबाहो माया को त्याग दीजिए विचार करने से यह प्रतिभा मात्र प्रतीत होती है प्रतिभा प्रतिभाषमात्र प्रतीत होती है माधव मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञीय वस्तुओं को जान लिया है आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधी थी मुन्हीं अपने देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाह इतने में ही मेरे साथ राजा छू वहाँ आ पहुँचे मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधिजी को परास्त नहीं किया श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया तदनंतर छो अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधिज के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे